णश चक्ष मान ब्रह्म नियात्र मान ब्रह्म निरातन स्परिया सर्वशाखीय के उपनिषद प्रथम खंड के चतुर्थ मंडक के पदभाषिचार मंत्र था यदाचा अनुदितम देव्युते तदेव प्रण तो बिधि वेदम जीव्य ऐसा पूर्व मंत्र में जो कहा गया था अन्यदेव तद विद्या तथा विद्या विशेष व्याख्या है जो बाणी जिसको प्रकाश नहीं कर सकती है बार, बार क्या बात बात शब्द के द्वारा किया गया शब्द उच्चारण करने वाला करण बाई और शब्द और शब्द के जितने वर्ग हैं जो अर्थ संकेत से परिचिन्न है इतने वर्ग मिलकर के यद होता है उसी तरह से हम उच्चारण करते हैं अर्थम दृष्ट सतर्थ शब्द की रचना बाद करते हैं क्या अर्थ निकालना है कई वर्ण तो है हमारे पास बयालीस वर्ग है संस्कृत में बयालीस वर्ग है उन्हीं को आगे किसे करना है तो अर्थम दृष्टा सतर्क अर्थव बुद्धा अर्थ को जान करके शब्द की रचना करता है है। तो इतने सब बलबल के एक शब्द बनेगा और ये शब्द ना यह अर्थ निकलेगा। ऐसा सोच करके हम शब्द प्रयोग करते हैं तो ये या बाघ सर्व जो तो तृतीयाचा शब्द है तो तो है अपना वाक् तो बनता है तो उसका अर्थ होता है बाघ इंद्रिय और उसके अधिष्ठान देवता अग्विदेवता बाघ इंद्र के अग्देवता अधिष्ठाधता अरुण देवता और कुछ से उच्चारित शब्द और उस शब्द में जितने वर्ण आए हैं सारे वर्ण ये सब बात शब्द से लिया जाता है तो बा, ऐसा किया के द्वारा जो प्रकाशित नहीं होता मानी वाणी अपने विषय को प्रकाश करती है पर शब्द के माध्यम से बाघ इंडिया सुंदर विषय नहीं जानता बाघ इंद शब्दारण करते और शब्द विषय को कहता है अभिधान होता है सवर अभिनय होता है विषय इंद्रियों को अभिधान नहीं बोलते हैं इंद्री को इंद्रिय माध्यम से शब्द उच्चारण करता है तो शब्द को अभिधान बोलते हैं और अर्थ को अविधेय बोलते तो वो सत्य सब, सब मिला हुआ तो बाघ सत्य से लिया जाएगा उस बाणी के द्वारा कोई प्रकाशित नहीं, प्रकाश नहीं होगा ऐसा माने बाघ वाणी के द्वारा प्रकाशित होने माने कोई ना कोई अर्थ सामने आ जाना चाहिए कोई भी अपने इंद्रियों को प्रयोग किया जाता है सब शब्द प्रयोग किया जाता है उन अर्थों के ध्यान के लिए क्योंकि अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है यदि अनुवृतम तो अप्रकाशितम जिसको चरित्र परिषद कहा है यदो तो वाचव निवर्तन देसार साहब हर इंद्रिया अपने विषयों तक पहुंचती है या विषय उसके पास आते हैं या विषय में प्रदेश में पहुंच जाती है दो में एक होता है तो वो विषय देश में पहुंचना या विषय को आना यह अमुक विषय होकर करके ज्ञान कराना यह होता है प्रकाशित किंतु बागी उस वस्तु को प्रकाशित नहीं करते बाकी धर्मतादी को प्रकाशित कर देते अयम दिव कुछ बोला अयम घट ज्ञाप हो गया प्रकाशित कर सकती है किंतु उस आत्मतत्व को जो अन्यदेव तविता तभी जो तो पूर्वम ने कहा उस आत्मतत्व को बाणी प्रकाश नहीं कर सकते वहां तक जा भी शक्ति वाणी का विषय नहीं क्योंकि ए न बात अभिज्ञते प्रकाश्यते ऐसा है जिसे बाग इंद्रिय प्रकाशित होती है यानी बाग इंद्रिय को जो तो जानता है बाग इंद्रिय बाघ इंद्रिया से उच्चारित होने वाला शब्द और उस शब्द में आए हुए कितना पर्व है और उसका अर्थ क्या होता है सब जानते कोई आत्मतत्व हो होता है पदय को प्रमोत्म बुद्धि उसी को तम ब्रह्म समझना आत्मा से अभिन्न उसी को समझना सुनना ऐसा आचार्य रूप से शिष्य प्रति बोल रहे हैं श्रुति बोल रही है निदम ये उपास जितने भी उपाश्य देवता जितने भी हैं है ये ब्रह्म हो सकते सगुण साकार वाले हैं और यहाँ जो अन्य तत्विधता तथा अविधता अधिक करके जो कहा ये निर्गुण निराकार तस्तुति चल है सगुण साकार ये जाना जाता है विज्ञाप होता है विदित होता है कहीं न कहीं किसी न किसी के द्वारा कोई न कोई ज्ञाप होता है हमारे से सारे ज्ञाप नहीं होगा तो कोई न कोई वस्तु कहीं न कहीं किसी ने किसी के द्वारा कोई स्वर्गा देवता के द्वारा ज्ञाप होगा कोई मर्गा में ज्ञाप होगा कोई यहाँ ज्ञाप होगा हमसे नहीं होगा तो दूसरे से होगा कहीं भी कोई पदार्थ है तो किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से कोई न कोई व्यक्ति कहीं न कहीं कोई न कहीन, कोई के को माध्यम से किसी न किसी का ज्ञान होता है तो विदित प्राप्त ये होता है किन्तु आत्मा विदित और अविदित कोणों से भिन्न है कार्य काम से भिन्न है इसलिए जिसकी उपासना होती है इंद्र है कुबेर है गौर है धीरे नगर वादी जितने भी हैं ये आप ब्रह्म नहीं हो सकता जो तीनों परिषद के चर्चित ब्रह्म सबुशाकार ब्रह्म है वो किन्तु यहाँ चर्चित ब्रह्म है निर्गुण लगातार ब्रह्म जिसके ध्यान से मोक्ष बन है क्योंकि ऐसी स्थिति है सबुशाकार जो ब्रह्म है वो ढेय होता है उपास् होता है यहाँ उपासनगर विषय का और निर्गुणाकार होता है वो ज्ञान होता है ज्ञान का विषय ब्रह्मा वृत्ति तो बनेगा फलव्याप्ति भले में हो फिर वृत्ति व्याप्ति तो बनानी पड़ेगी इस हम मनुष्य इस भावना को हटाने के लिए अहम ब्रह्मा की वृत्ति बनानी आवश्यकता है वास्तविक वृत्ति भी, भी ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकती है किन्तु अनात्मा में आत्मबुद्धि को हटा देंगे कितना काम करेंगे जैसे कुआ को बोलते हैं कुआ माने होता है खाली आकाश को कुआ बोलते हैं जिसमें पानी भरा हुआ आकाश है उसको कुआ कहा जाता है तो कुआ को आकाश को क्या खोला जाए किंतु उसमें जो आवरण पड़े हुए हैं मिट्टी और पत्थर उसको हटाना है खोकर खोदना बोलते हैं कूआ किंतु कहां और होता है वैसे यहां भी आत्मा को जान हो बोलते किंतु अज्ञान को फेंको यह आता है यहां तात्पर्य उधर है इसका अनात्मा में बुद्धि मत करो या आत्मा को जान होता ऐसा है शरीर आदि में जो आत्मबुद्धि होती, होती है उस आत्मबुद्धि को हटाओ तो ये तबे वह ब्रह्म को विधि नेदम ये उपासना कहा यह जो तो उपासना का विषय जितने भी बनते हैं वो ब्रह्म नहीं है जिनके ज्ञान से मोक्ष नहीं है या मोक्ष जिससे मिलना है उसकी चर्चा यहाँ है अन्य देव प्रति जिसको बोल रहा है तो यहां पर एक तो बाणी प्रकाश नहीं कर सकती है वो बता दिया और वाणी जिससे प्रकाशित होता है तो उसका भी वृद्धारण के कार्य में बता दिया बदन बाघ इत्यादि सब मुझे बताया पूर्व में टीका हो चुकी है बाचन, की जो वाचन अंतरो इत्यादि आया अंतरिया ब्राह्मण जो आया के भीतर पैद करके बाणी के नियम करता है बाणी जिसको दे जानते बाणी जिसका शरीर है ये सत्या आत्मा अंतरयामी अमृता इत्यादि कहा हुआ है और या बात पुरुषेश्व साह वृषेशु जो बाणी मनुष्यों में प्रतिष्ठित है वही घोष मान शब्दों में प्रतिष्ठित है ऐसा मैंने ओंकार को लेकर के कहा हुआ ये माने जितने भी शब्द जगत है वो ओम से उत्पन्न होना है सारे शब्द हैं में ओम उसका बीज है ऐसी स्थिति है कश्चित ताम गा या आएगा ब्राह्मण जो कोई उसको जानता हो वो ब्राह्मण कहलाता मैंने ये ब्रह्मवत्ता कहलाता है ऐसा किया था कि इत्यादि प्रश्न को लेकर के उत्तर दिया गया क्या उत्तर साहबाग या स्वप्न भाषण बाणी उसी का नाम है ये बाणी नहीं जागृत में बोलने वाली को बाई नहीं बोलते हैं वो तो जिससे प्रकाशित हुआ वो स्वप्न में बोलने वाला वो है साहबाग मुख्य बाणी वो है ये गौण वाणी है ये उसके द्वारा प्रकाशित होकर के बोल रही है ये गौण है मुख्य बाणी वो है साहबाग या स्वप्न भाषण देखा बाणी वही है जिसके स्वप्न में जिसे स्वप्न में बोलता है व्यक्ति जो ज्योति का महाजन है उसी को बाणी कहा है क्या और शाही बक्तूर भक्ति कहा वो जो स्वप्न में बोलने वाली जो बाणी होगी वो वक्ता की भक्ति है माने वक्ता का भी वक्ता है वो का भी शब्द है वचन है ये कहा बाट चैतन्य ज्योतिष रूपी रूप जो चैतन्य ज्योतिषवरूप है वो बाढ़ ये कहा हुआ था और न ही भक्ते विपरीत अविनाशित ऐसा भी मंत्र था भक्ता के जो वक्ता है ये भक्ता है इसके भी जो वक्ता है ये तो वक्ता है बोलती है क्योंकि इसको बुलाने वाला जो तत्व है जिसके सामने जी में बोल पा रही मैं तो नहीं बोल सकती तो, तो जो वक्ता के वक्ता जो होगा उसके कभी भी अभाव नहीं होगा विपरीत नहीं होगा क्यों अविनाशित्वाद ऐसा अविनाशी है ये तो विनाशी है अभी उच्चारित हुआ अभी प्रध्वंस हो गया यह बात तो विनाशी बात है उत्पन्न और नष्ट होती रहती है क्योंकि इसके जो बात है ये बाणी का भी बात माने जिसके सामने देना ये बोल पाती है जैसे चुम्बक के सामने देना लोहा काम कर जाता है यहां पर वाणी का बाणी माने केवल सान्निध्य मात्र है हेतु तो, और कुछ नहीं हेतु है, तो है। यह नहीं कि वो कोई अर्ध चंद्राकार करके काम करो करके लड़ाएगा ऐसा बोलते हैं ना गला पकड़ लेकिन इसको बोलते हैं ऐसा नहीं राजा के समाज नहीं अपने आप क्रियाशील होकर के नहीं चुंबक का दृष्टान्त दिया हुआ है जैसे चुंबक निष्क्रिय होता हुआ भी अपने सामने जैसे दूसरे को क्रियाशील बनाने के लिए हेतु बन जाता है ठीक इसी प्रकार का आत्म तत्व सारे इंद्रियों के व्यापार में हेतु बनता है उसके स्वामिध्य में अपने अपने काम करते या। का। ही स्मृति है तदेव आत्मस्वरूप ब्रह्म निर्देश गोमाचंद कहा वही आत्मस्वरूप ब्रह्म वही है जो अन्य देव तत्वतात्तीय द्वारा कहा गया था आप तो ही है निर्तिशय जिसके आगे कोई अतिशय नहीं है संसार में जितने वस्तु होते हैं आप धन में हो गुण में हो रूप में हो किसी में आयु में हो जितने आगे बड़े हुए हैं किंतु आपसे दूसरा और बड़ा दिखाई देता है आगे पदार्थ सब साक्ष आप जहां पहुंचे हैं उससे आगे दूसरा दिखाई पड़ता है इसलिए आपको तो कष्ट पड़ेगा जब तक आप झोंपड़ी में थे तो एक मंजिल वाला मकान बुलाता आपको बहुत खुशी होगी तो बड़ा दूसरे तो दो मंजिल बना दिया था आपको कष्ट होने लग जाता है साथीश है आपसे बड़ा दूसरा निकलेगा संसार का स्वरूप ऐसा है किसी भी विषय में आप जाइए विद्या में हो धन में हो रूप में हो गुण में हो किसी में भी हो और में हो आप जिस पद में बैठे होंगे उसको दूसरे पद में आ तो आपको कष्ट होने लग जाएगा संसार का स्वरूप सा है अधिशय के साथ रहता है जो अधय के साथ रहने वाले को सा विशय बोलते आत्मतत्व निरतिशय है बड़ा बड़ा ऐसा जिसमें कोई अधिश है नहीं कि ये ये महात्मा जिसका आत्मा ज्यादा है और ये गृहस्थ जिसका आत्मा कम है ऐसा नहीं न छोटा बड़ा है न कम ज्यादा है धर्म है और सबका स्वरूप है ये सबका स्वरूप है जहां ये कल्पित है शरीर जिसमें कल्पित है सबका स्वरूप है भुआ क्षम जिसको भूना कहा गया छानदो परिषद में नारद और में भुआ शब्द कहा है घुमा सफे की उत्पत्ति ऐसी होती है बहुत को घुमा बोलते हैं बहुत को बहुत ज्यादा विस्तार को घुमा बोला जाता है बहुत से बनता है बहुत से ये इम्यूनिट प्रत्यय करेंगे इम्युनिटीवास होता है तो वो भी होगा कू करेंगे तो बहुत तो बनेगा तल करेंगे तो बहुता बनेगा तस्या तलों के अधिकार में आता है इम्यूनिटी आदि करने वाले तो एक इम्यूनिटी भी होता है विकल्प से कूआ भी होगा बहुत को भी होगा खाली इम्यूनिटी नहीं तो प्रत्य करो तो बहु आगे इमान बनेगा बहु इमान होने के बाद में सूत्र आता है बहु लोग भूच भूत ऐसा सूत्र है बहु शब्द से पहले इसका स्टम का ये का यश उनका तीनों का लोक होगा और बहू को भू आदेश होगा ऐसा बोलता है ब्याज में ऐसा बोलता है तो इधर बहू को भू करना इसका लोकता मैंने आधे पर इससे सूत्र लग जाएगा पर में कार्य होगा तो आजी को तो होगा आजिंग ई लोक हो जाएगा भू मन सत्य बन जाएगा और सूलाएंगे तो भूमा बन जाएगा जैसे राज है वैसे भूमा का भूमा तो भूमा माने बृहत्वा ये कहा बृहत्वा पर व्यत्पत्ति दे रहे हैं सबसे बड़ा है इसलिए ब्रह्मतः बृन्दी वृद्धौर धातु से मन प्रत्यय करके ब्रह्मेद वच्चा ऐसा सूत्र है ब्रह्म में ये नकार अनुस्वार है उसको क्या होगा अकार होगा और यह हो जाएगा ब्रह्म बन जाएगा ब्रम्भेद वच्चा ऐसा उद्य सूत्र है उसके द्वारा ब्रह्म शर्व बनता है धापु से अपना निकलता है बृहत्वा धातु कहां वृद्धि बड़ा तो उसी से ब्रह्म शर्व बनता है सबसे बड़ा उसको ब्रह्म कहा जाता है जिससे बड़ा कोई न हो उसको ब्रह्म कहा जाता है वृद्धौधा को सकता है, तो है। जान जान तो तो ये ब्रह्म ये वृद्धि को तुम ब्रह्म समझो जानो ये बीजान ही विशेष जान ही बीजान ही विशेष जानो तुम तुम जानो ये बाघाद ही उपाधि या आया बाघादी उपाधि के द्वारा उसको समझो क्यों ये बोल रही है तो उसकी सत्ता के बिना बोल नहीं पा रही है स्रोत सुन रहा है सुन रही है तो उसकी सत्ता की बिना सुन नहीं पाती है ऐसा ऐसा समझो जैसे अग्नि से जले बिना लोहा जला नहीं सकता तो अग्नि लोहा जलाता है तो अग्नि जरूर है वहां इसी प्रकार यहाँ क्रियाशील हो रहे तो उसके सामने तो जरूर है ऐसा संभव क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाने का विषय नहीं है पकड़ करके तो तो तो ये करते तो शिव वाला पूछ वाला हो तो बताया जाए उसकी भाई तो एव आकार कहा थोड़ा तदेव यदि एवकार से कृतमा तदेव परमुत्म विद्धि वेदम यदि उपासन तब एवं एवकार कड़ा तो एवकार का कार्य क्या है तृत्यपन कार्य उसको बताते हैं यही बाघान भी उपाधि भी बाघा उपाधि भी बात चक्षुसा चक्षु इत्यादि वो कड़ा उपाधिका विभाग है यदि उपाधियों के कारण उसको बताया जा रहा है hmm. जैसे वायु तो को कोई जानना चाहे वायु का स्वरूप क्या है कैसे तो यह वृक्ष साका चाह रहे थे सब वृक्ष तो की शाखा को हिलाता हो उसको पायु वायु प्रत्यक्ष होता नहीं है आपका विषय नहीं है वायु जब तो कोई हिलने लग जाए तो कहेंगे वायु चल रहा है ऐसे क्या होता है ये वृक्ष शाखा चाल रही थी सब ऐसा माना जाता है तो भौतिक पदार्थ सामान्य वायु का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं आकाश का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं ठीक है तो कहां से आपको तो तत्व तो प्रत्यक्ष होगा अति सूक्ष्म आकाश के सूक्ष्म आयोग आकाश का तारंग। तारंग था। था। बागाग भी कारण सबका कारण से होगा के माध्यम से जानना ही कहा यही बागार भी बागारी उपाधि इन्हीं जो बागारी उपाधियों उनसे जा रही उपाधि है उसकी तो क्या होगा बातों का बात कहा अब इसको स... मान सामिध्य प्राप्त है उसका इसलिए इसका बाणी का वाणी करके बोल दिया उसके अपने सामिध्य से इसमें गति आ गई इसलिए बाणी का बाणी ऐसा शब्द बोला वहां चक्षुश चक्षु भी मान्य था दिव्य मंत्र में कहा था स्रोत्र तो से स्रोत्र मनसो मना यद बाचो बाचम उप प्राण से प्राण स्वु प्राण से प्राण और चक्षुषा चक्षु यही अर्थ है इसका बाचो हो पाठ चक्षुषा चक्ष आंख का भी आंख कहा उसके सामने जब हमारी आंख काम कर पाती है इसलिए चक्षुष से कहा स्रोत्र से स्रोत्र और काम का भी कहा मैंने जिसके सामिधि में हमें काम सुनता है मनसोपन अमर्गाल जिसके सानिध्य में मन विचारशील हो पाता है और कर्ता भोक्ता विज्ञाता इत्यादि का बुद्धि के सानिध्य से कहा हुआ है बुद्धि को क्रियाशील बना रहा है तो एक उपाधि के कारण उसको बोला जा रहा है धर्म सारी उपाधि के उपाधि के कारण है कर्ता भोक्ता विज्ञाता का नियंत्रण करने वाला उसको बोला जा रहा है प्रशासिका शासन करने वाला विज्ञान आंदोलन वर्ण इत्यादि सबने भी है विज्ञान आनंद ब्रह्म है बुद्धि को लेकर के कहा है वास्तव में विज्ञान आनंद भी आदय्यवहार है सारे के सारे शब्द प्रयोग रूपी व्यवहार कौन सा सब व्यवहार बहुत प्रकार के होता है एक तो क्रियाारूप व्यवहार और एक शब्द प्रयोग रूप व्यवहार यह शब्द प्रयोग रूप व्यवहार होगा क्या सबरूप्रयोग हुआ करता भोखा इत्यादि के उपाधि के कारण से शब यह नाम मिला है उसको ज्यवहार असम व्यवहार निर्विशेष परे जिसमें व्यवहार होने सकता सबका संव्यवहार्य है समव्यवहार्य नहीं है ऐसा विशेष परम सत्व है में साम रूप से रहने वाला है व्यवहार सबके सब होते हैं क्या व्यवहार करता होता, विज्ञाता मानता विषय श्रोता मनता सब व्यवहार हो, हो रहा है क्यों ये उपाधि को लेकर करके व्यवहार हो रहा है उपाधि हटाने पर कोई व्यवहार हो नहीं सकता है श्य इन उपाधियों को हटा करके जिन उपाधियों से कर्ता भोक्ता नाम मिलता है कर्ता भोक्ता आदि नाम मिलता है उन उपाधियों को हटाकर तान दिवस तान उपाधि उस उपाधियों को हटा कर, तान तान को हटा कर तो आत्मा में निर्विशेषम ब्रह्मवृत्ति उन उपाधियों को हटाना विचार से हटाना असंग शस्त्र ने दृढ़ कहा उसको काटने का युक्ता है सौभरी ऋषि का उद्गार है असंगता मुक्ति परम यती संगात अशेषा प्रबलों विदोष है आरूर्योगों की प्रपत्ते योगी की के रुता ऋषि के उद्गार है जीवन की घटना योगी भी घटना हो कहते हैं असंगता मुक्ति मुक्तिपरम यती ना। जो प्रयत्नशील व्यक्ति हैं साधक लोग हैं उनकी मुक्ति क्या चीज है असंगता अगर ये जो संग हुआ सब तो त्याग सहे विचार से त्याग सहे कोई उठती है असंगता मुशी पर बीना संगार अशेषा प्रबंधन दोषा संग होने पर अनेक दोष आ जाते जा हैं तो संसार तुम संसर्ग दोषण भवन की कहा हुआ है संगार अशेषा प्रबंध दोषा बहुत सारे दोष पैदा हो जाते हैं संग इसलिए क्या बोल जाए आरूढ़ योगों की प्रत्येक देगा योगारूढ़ दे हो जीवन मुख्य अवस्था में बैठा गया व्यक्ति है वो भी संग के कारण अधर प्रपत्ति जीचे गिर जाता है फिसल जाता है बाकी आरुविक्षुप्त तो बाकी क्या करना जब आरूढ़ वाला भी संग के कारण से गिर जाता हो योग भ्रष्ट हो जाता हो तो आरुभ तो बात ही क्या करना है आरुविक्षुमाने अभि सारण और आरू सिद्ध जो सिद्ध हो चुका हो आरूढ़ योगों की प्रपत्ते गिर जाता है संघीय योगी संघ के योगी गिर जाता है के मुताबिक सिद्धि थोड़ी सी सिद्धि बने अभी अभी लगा हुआ होगा कौन तो सा नीति नियम कर रहा होगा वो अल्पसिद्धि वाला अब पतन वन में क्या कहना होगा ही होता ऐसा आया हुआ है ये जब उपाधियों के कारण करता भक्ता अभिमान प्राप्त है मैंने उपाधि के कारण है वह उनको हटा करके आत्माद नि ब्रह्म विधि तदे न एवकारगर्त उन उपायधियों को चार सेशेष आत्मा को ही ब्रह्म सो ये नेपास ब्रह्म उपाससते जिष्ट उपासना होती है वह ब्रह्म नही होता यही है इदं ब्रह्म यह ब्रह्म नहीं है इदं ब्रह्म न ये ब्रह्म नही सत्ता कौन यदिदम उपाधि भेद विशिष्टम अनात्मा ईश्वरादि तो उपाधि भेद विशिष्ट तत्त तो उपाधि के द्वारा युक्त हैं जितने भी हैं ईश्वरादि योगी हों उपास जिसकी उपासना लोग करते हैं ध्यान उपासक तो माना ध्यांती उपास नहीं उपासते बहुवचन है पुस्तक में उपास उपासक उपासना जो करते हैं मैंने ध्याय चिंतन करते हैं उपासना एक चिंतन है मारे कई चिंताया धातु है ध्यान का अंत तो होता चिंतन एक विषय में हम डूब जाए बाकी विषय हमारे सामने ना आए उसी का नाम उपासना है यही ध्यान है।, है।, है उसी का नाम ध्यान है उसी का नाम एक विषय में एकाग्र होना जो हमारा इष्ट होगा कोई भी हो जो इष्ट में हम एकाग्र हो जाए उतने क्षण के लिए उतने समय के लिए सबको हम भूल जाए भूल करके केवल पर आता है मृत्यु में बैठ जाए इसी का उपासना है इसी का तो ईश्वराधि जितने भी हैं सब ये विशिष्ट है उपाधि विशिष्ट है तो ये एक ब्रह्म नहीं हो सकते हैं सर्वोत्तम है सारे संसार में जितने भी सब सर्विशेष ब्रह्म में आते तो हैं सब किंतु ये जो विशेष जिसके ज्ञान से मोक्ष देना है वो ये चीज है तब ब्रह्मोत्तम विधि तो उपयेगी जब बोल दिया उसी को ब्रह्मजान योग लगा दिया माना दूसरे को बच उसी को ब्रह्म लगा दिया फिर वेदम ब्रह्म उपासदय क्यों कहा जिसकी उपासनाथ दोबारा क्यों बोला तो ये लगा के द्वारा वो उसका अर्थ निकल चुका है दूसरे ब्रम नहीं हो सकता फिर दोबारा नीदम उपासदय जो बोला ये जो उपासना जो करते हैं वो ब्रह्म में क्यों बोला होगा इसका तात्पर्य बताते हैं तदेव ब्रह्म उठी उगते भी ऐसा कहा आचार्य मुख्य स्कृति ने कहा कहने के बाद भी निरम ब्रम अनात्मो अप्रह्मी यहां पर जो तो अनात्मा पर है आत्मा को छोड़कर के बाद अनात्मा वो क्या ब्रह्म नहीं है ये बोलने के लिए ये ब्रह्म नहीं है जिनकी उपासना से मोक्ष मिलता है हाँ परंपरा से साधन जरूर बनेंगे तो साक्षात साधन देना यह अर्थ है नियमारमय बुद्धि परिसंख्या यह अर्थ समझता ये नियम करने के लिए माने इसी को ही आत्मा समझना दूसरे को नहीं समझना एक नियम अथवा परिसंख्या के जो भी वक्त टीका से अभी पता लग जाएगा आपको टीका केंद्र से पता लग जाएगा परिसंख्या परिसंख्या विधि अत्यंत न प्राप्त हो नियमा पक्ष के क्षति तचारचार प्राप्त हो परिसंख्य देखिए इन प्रकार के विधि की चर्चा है उसी विधि को लेकर बोलना हैं टीका दिखिए नियम है न पक्ष अनात्म ही अभी ब्रह्म प्राप्त कहते पक्ष कैसा पक्ष आएगा तदेव प्रभव विधि जब बोल दिया तो दूसरा पक्ष कहां से आएगा एक पक्ष ने अनात्मा में भी प्रकृति प्राप्त होने पर खंडन करने के लिए कहा कहाधम विधम उपासना है जिस उपासना में भ्रम नहीं है ऐसा नियम बनाना चाह रहे हैं तो कैसे प्राप्त होते ट्रिप्पणी में कहा नियमापाक्ष के क्षति ऐसा आया मीमांसा ने विधि अत्यंत माप्त हो किसी भी अन्य के द्वारा प्राप्त हो उसका कहते हैं उसको विधि जैसे अग्निहोत्र विभूति वो किसी अन्य से प्राप्त नहीं वो तो बाक्य से प्राप्त है जिनको विभिन्न अवहंती ऐसे वाक्य आएगा धाम कूदते हैं यजमान और यजमान मिलकर के धान कूदते हैं यज्ञ में अक्षर के लिए पूजा करने के लिए तब जो अदृष्ट बनेगा ये जो मेल के चावल आएंगे वो तो अदृष्ट नहीं बनने वाला है आजकल जितने भी यज्ञ होते हैं वो अदृष्ट बनना ही तो धान कूदना माने क्या है तुलसी तुषा विमोचन भूसा को अलग करना यही होता है धान कूटने का अर्थ यही होता है चावल से भूसा को अलग करना यह होता है तो वो अलग करने के तीन सावन हो सकते हैं एक तो ओखली में कूट करके हो सकता है दूसरा नम से निकाल कर लाकुन से निकाल करके भी भूसा प्रमोशन कर सकते हैं हम भूसा को अलग कर सकते हैं तीसरा पत्थर में घीसेंगे तब भी भूसा अलग हो सकता है तो इसे भी प्राप्त है उसे भी प्राप्त है उसे भी प्राप्त है तीन तरह से प्राप्त है उस चीज नियम करेगा गृहिण अभयती कूटे कूटना है यहां क्या करना है कोखली में टूटना है तभी अदृष्ट बनेगा और तो आप करके होगा वो भी नहीं महापुर से निकाल करके होगा अदृष्ट नहीं बनेगा ये एक करेंगे फल नहीं मिलेगा काम में कर्म में तो बहुत सावधान होने की होता है काम में कर्म करने वालों को थोड़ा सा भी कई क्षेत्र में तो कहां पर कहां हो जाता दीदी को हुआ था ने जब ये कई और व्रत याद किया था उसमें ऐसे हुआ था कहीं कहीं हो गया तो पक्ष अनात्मा भी प्रभुत्व प्राप्त आयाम पक्ष में अनात्मा में भी प्रमुख प्राप्त है तो कैसे प्राप्त है भी टिप्पणी कार कहते हैं तदैव ब्रह्म यदि बात क्या था विस्मण दे राम जब तदेव प्रमोत्म विद्य बात्य भूल गया कभी तदैव प्रमोत्तोम विद्दि आचार्य ने बताया था कि शिष्य कभी भूल जाता तो ब्रह्म तो बीती भूल जा रहा है तदैव ब्रह्मी भाक्य अर्थ विस्मर हो जा रहा है भाक्य का अर्थ विस्मरण हो गया उसी को प्रमोशन देगा किसको को प्रमोशन हो जो बाणी का बाणी है श्रोत्र का श्रोत्र है मन का मन है प्राण का प्राण है इत्यादि है तो वो भूल गया और वो भूल गया प्राकन संस्कार प्राणवा पहले जो संस्कार है मान अनात्मा में आत्मबुद्धि करने के संस्कार अनादिकाल से चल रहा है कितने दिनों से कह रहे हैं तो धर्म आए शरीर नहीं है किंतु तो अभी भी तो मानने को तैयार नहीं है कितना जबरदस्त संस्कार बना हुआ है और ये शरीर मानते ही दुनिया भर के आरोप कर देता है मैं मनुष्य हूं शरीर तो सभी हैं, किंतु तो बोलेगा मैं मनुष्य हूं पुरुष हूं स्त्री हूं बाल हूं वृद्ध हो जवान हूं जान क्या के आरोप कर है तो तबे और तमें वाक्य दुस्मरण दे रहा है हम <coughs> तो विस्मरण तो हो गया बाक्य का अर्थ भूल गए उस स्थिति में प्राप्तन संस्कार प्रावधान पहले के संस्कार बलवान है उसके पास शरीर अनात्मा में बुद्धि कर लेगी ये संस्कार बलवान है अनात्मी बिहार में भी आत्मबुद्धि प्राप्त है आत्म आत्मबुद्धि प्राप्त है उस स्थिति वाक्य बोल है तदेव परंतु बुद्धि वेदम यदि दिशा की उपासना करते हो ये ब्रह्म नहीं है यही अर्थ है अत्र उपास अर्थ क्या करना उपासदे का अर्थ आत्म अनुभूय सेवंते हैं अनात्मा को तो आत्म रूप एक, एक होकर के सेवन करते हैं मैं ही हूं जो कुछ हूं शीक्षा में देखने वाला वही मई हूं ऐसा समझते हैं यही है उपासक का अर्थ उपास आत्म अनुभ सेवन आत्म रूप से एकता करके यही मई हूं ऐसा मानते हैं जैसे शरीर आदि को लेकर तो इस स्थिति में कहा निर्दमय यदि तुम ये दृष्टि सेवन कर दो आत्मा से आत्मबुद्धि से आत्मा नहीं है ये बोलने के लिए बात है यदि अथवा दूसरी बात दूसरी व्याख्या करते हैं ऋषि की उपासन यदा सर्वम फल ब्रह्म हमारी वाक्य सर्व है जब सर्वम फलो इधम ब्रह्म वाक्य सुना तब तो जला उपासित आता है सर्वम फलो विदम ब्रह्म ये सब कुछ ब्रह्म है तो ये सब कुछ ब्रह्म है तो फिर फिर विशेष ब्रह्म में जाने की जरूरत ही नहीं है यही ब्रह्म ये पेड़ पौधे जितने भी सब ब्रह्म है ये बुद्धि कर लेगा इसी की उपासन में लग जाएगा तो उसी घोड़ाई उसी में लग जाएगा ये कहना चाहते है यदि सर्वम फल ब्रह्म हमारी ये के जब सुनेगा ऐसी बात बहुत सारे हैं सर्वम भविधन ब्रह्म जैसी बात के सब कुछ है तो, तदर्थ अनाधार है और उसके अर्थ पर ज्ञान नहीं होगा या बाद समान करना है बाद समान करना है जो कुछ दिख रहा है ये ब्रह्म नहीं जहाँ ये कल्पना है वो ब्रह्म यह बाद समानाधिकरण करना, करना है जैसे चौरसान बोला जाता है रात्रि के समय में किसी रास्ते में चांदे जिला जा रहा था सामने दिखाई पड़ा उसको चोर बुद्धि हो गई तो ठूट खड़ा था किन्तु उसको चोर बुद्धि हो गई डरता रहा डरता रहा बाद में उजाला हो गया उजाला होने पर दिखता है अरे ये तो ठूट था मेरा ठंग हो गया ऐसा समझता है तो उस कारण बोलता है चौरस चौरसठाणू जिसको मैंने चोर समझा था वो चोर नहीं यह तो ठूठ है ऐसा इसको कहते हैं बाद समानाधिकरण हाँ ये मुख्य समानाधिकरण नहीं है बाद समाधिकरण है तो ये बाल समाधिकारने की जगह में मुख्य समान अधिकरण कर लग जाए वो कर यही ब्रह्म है ये जो अनात्मा शरीर आदि यही ब्रह्म बुद्धि करने लग जाए या मुख्य समान अधिकारण करना यही है अनात्मा में आत्मबुद्धि करना बाल समान करने की जगह में मुख्य समान अधिकरण करे यही अनात्मा में आत्मबुद्धि यही है तो क्या सर्वम सभी ब्रह्मी वाक्य सर्वण ये वाक्य सर्व काल में तदर्थ अनाधार है किया सर्वम फल ब्रह्म उसका अर्थ होता था बाल समाराज ये सब कुछ दिखाई पड़ता है ये ब्रह्म नहीं है जहाँ ये कल्पित है वो ब्रह्म है जानना तो ऐसा था कि तो समझ गया यही ब्रह्म है बाहर के छिलकों को ही ब्रह्म समझ लिया तब तदर्थ हम बधार गए सर्वम फल ब्रह्म का अर्थ समझ में निश्चय नहीं कर पाया ऐसी स्थिति में आपातः ऊपर ऊपर से ज्ञान क्या हो गया उसको सर्वो एकदम दृश्य ब्रह्म हो गई सर्वोक ब्रह्म जाता है दृष्टि वर्ग जितने भी है सब ब्रह्म है ऐसी एवं अनात्मी ब्रह्म उद्योग आपता है अनात्म में आत्मबुद्धि ब्रह्म बुद्धि होने पर आया ने जिसके तुम सेवन कर रहे हो जिसको ब्रह्म मानते हो ये ब्रह्म नहीं है इसके लिए ये नियम ले दो प्रकार से बता दिया अत्र उपासद पहली बार व्याख्या में उपासदे का अर्थ किया था आत्मत्व सेवन के अर्थ किया था और शरीर आदि को क्या मानते हैं मैं ही हूं यही मेरा स्वरूप ऐसे समझता था क्योंकि अब वो विषयों की तरफ जब जाता है ये ब्रह्म है जो सर्वम फल ब्रह्म में जब विषणों तरफ गया तो उस काल में क्या अर्थ करना उपासद्य का अर्थ अलग होता है उपासते इस व्याख्या में सर्वम फलित ब्रह्म वाली व्याख्या में क्या करना उपास का अर्थ करना भव्यत्वादिना अमोवीं भोग्य है समझता तो है मैं हूं नहीं बोलता है पेड़ पौधे आयु को मय हूं नहीं बोलता इसको मैं हूं बोलता है क्योंकि पेड़ पौधे आयु को मेरा विषय है भोग्य विषय समझना यही है आत्मा जब ब्रह्मय एवं आत्मा में ही ब्रह्मत्व बुद्धि को दृढ़ करने के लिए अनात्म को अप्रम्भत्व पुनवृत्ति अनात्मा को अप्रम्भत्व करने के लिए पुनरवृत्ति किया आत्मा में ही जिसकी बुद्धि दृढ़ हो इसके लिए अनात्मा में प्रबुद्धि न जाए इसलिए दोबारा बोला ना तो तो कहा गया इसका टीका ने कहा पक्ष ने अनात्मा ने अभी प्रमोदों प्राप्त है हम पक्ष में एक पक्ष में अनात्मा भी प्राप्त है जैसे एक तो अहम प्रकाश में भूला हुआ है प्रमोदि इत्यादि का अर्थ भूल गया भूलने पर प्राप्त संस्कार संस्कार के प्रदेश से अधिकारी आपको योग्य ब्रह्म समृद्धि में लगा समझ सकता है इस में इसलिए कहा नहीं हो सकता इसके लिए अथवा सर्वम भोग ब्रह्म आदि वाक्य हैं उसको लेकर के भोग्य पदात्मक ब्रह्म समृद्धि लग जाए तो उसके लिए कहा उपासक दिया है बुद्धि नियंत्रण हो गया आगे अन्य बताए अन्य उपास्य या ब्रह्म बुद्धि का निवृत्त अर्थात अन्य जो उपास्यों में ब्रह्म बुद्धि हो जाए ब्रह्म बुद्धि आत्मबुद्धि हो जाए उपास्य में माना ज्ञ में नहीं ज्ञेय में ब्रह्म बुद्धि होने लग जाए में हो गया उपास्य में हो गया यही ब्रम है समझ लिया उपासना एक हमारे लिए रास्ता है चलने का साधन है क्योंकि उपास्य ही मुख्य ब्रम्ह नहीं है यही है तो अन्य जो आत्मा से भिन्न अन्य आत्म भिन्न में अच्छा से ब्रह्म से जन्म में उपाच्य कोटि में जो आते हैं ब्रह्म को तो कोटि का और अन्य होते उपाच्य होते, होते हैं ज्यय होते हैं इनमें या ब्रह्मबुद्धि जो तो ब्रह्मबुद्धि बन जाती है तिवृत्त अर्थन या वा अथवा उसके निवृत्ति के लिए उपाश्य ब्रह्म बुद्धि न हो इसके लिए पुनर्ब्रम तत्व तो उच्च फिर अब्रम्ह का निदम ये दिन के द्वारा निश्चित किया दो नंबर की टिप्पणियां आई परिसंख्या विधि बताया था नियम विधि अथवा परिसंख्या विधि नियम विधि तो बता दिए पहले बता दिया एक नंबर तो टिप्पणी बता दिया अब ये परिसंख्या क्या चीज है तो टिप्पणी कार बोलते हैं तत्रचार मित्रचार प्राप्त हो परिसंख्य भी दिए थे मीमांसा ने कहा है विधि अत्यंत न प्राप्त हो नियम पक्ष के क्षति त्रचार प्राप्त हो तीन प्रकार की विधि बताई है मीमांसा ने तो विधि अत्यंत मत हो जैसे स्वर्ग कामता विधिवाद्य ये नियम विधि नहीं परिसंख्या विधि नहीं इसी वाक्य से ज्ञाप होता है स्वर्ग चाहने वाला एक कर अथवा अग्निहोत्रण की होती है अग्निहोत्र करता है तो ये मंत्र के द्वारा ही जाना जाता है बाकी कोई साधन नहीं इसमें कहेंगे विधिवाद अग्निहोत्र को विधायक स्वर्गम स्वर्ग काम यजेता इत्यादि बातें को विधिवाद के कारण नियमापाक्ष सनी इस तरह भी प्राप्त हो उस तरह भी प्राप्त हो उसको कहेंगे नियम विधि जैसे अभी दिया था विभिन्न अवैध दृष्टांत है अन्य प्रकार के अन्य दर्शन कर सकते हैं इस तरह से कर सकते हैं जैसे अक्षर बनाना है धान को कूट करके बना सकते हैं अथवा नक्शे विवरण करके कर सकते हैं अथवा कुसा विमोचन घूषा आवश्यक है ये जो है बनाना और पत्थर में दर्शन करके भी कर सकते हैं किन्ियम बना दिया कूट कर ही निकाल सकते हैं ओबली में कूटना चाहिए मेरी का टूटा हुआ है। नहीं अदृष्ट नहीं पड़ेगा योग नियम भी नहीं और परिसंख्या क्या क्या है कहते हैं जो राजता प्राप्त है उसको रोकने के लिए होता है वो योगवासनी का श्लोक देते हैं योगवासनी श्लोक आता है वो देते हैं पंच पंच लखा भक्षा ब्रह्म क्षेत्र कसकी शब्द की गोधा खड़ी पूर्वोत्थपन पांच लाख वाले जितने भी हैं उनमें से पांच को ही खाए खाया जाता है खाए वाला खोता है वो सबको खाने की तैयारी में था राजता प्राप्त है सबको खाना था पांच में वाले बिना पांचवें वाले सबको खाना चाहता था कुत्ता को भी खाना चाहता था पांच ना कुत्ता है सबको बंधक कुत्ता सब खाना चाहता था रावता उससे स्वाभाविक है उस स्थिति में रोकने कहा कि नए नए कुत्ता बिल्ली में खाना तब तक उसकी बुद्धि पलट जाएगी यानी कि पांच खाने वाले में भी वो नहीं है प्रयोग नहीं है वो जो रा खा, सबको खाने की आशक्ति है उसको हटाने के लिए रिडी होती है नीचे ना पांच नाला पांच बोखाए उसमें तात्पर्य नहीं तात्पर्य रागता प्राप्त था बंदर कुत्ता सबको खाने के लिए तैयार था न पंच पंच तक का बक्षा पांच नग वाले पाद ब्रह्म क्षेत्र में रात क्षेत्र क्षेत्रीय के द्वारा पांच नग वाले पाल बोखाए क्या है सशकी खरगोश सल जो शाही बोलते हैं जिसको कांटा छोड़ता है जो एक चिड़िया जैसी होती है जमीन की नीचे रहती है कांटा फैंक सल की काटा काटा वाला और गोह जो गोह गोह बोलते हैं खड़गी गैला और को माने कछुआ ये बोला गया बागी को रोकने के लिए तो बागी को मैं इनको खाने ही नहीं है वो सबको खाना चाहता था उसको रोकने के लिए परेशान क्या दिखाया यही है परिसंख्या टिप्पणी ने कहा अच्छा तत्र का अंतरता प्राप्त हो परिसंख्याय अनुसंख्य युक्ति को लेकर अनुसरण करके कहा अन्य इत्यादि जरूर टीका मकर कहा ट्रिप्पणी तदय इति वाक्य तो सुना तदैव प्रमोतम विद्धि ये वाक्य सुना मैंने अभी चतुर्थ मंत्र चल रहा है तदैव प्रमोतम विद्धि नेगा उपासित हमको बाहर नहीं जाते की बात होती है ध्यान देना जी मैं बाहर चले गए ऐसा नहीं समझता यहीं होते हैं ध्यान देना चाहिए हम किस शब्द में बैठे हैं, उसका ध्यान बैठेंगे तो अर्थ बढ़ जाएगा और आपको शब्द का ज्ञान नहीं है तो अर्थ नहीं आएगा मंत्र का कौन से अर्थ शब्द का अर्थ करना है भाष्य में टीका में टिप्पणी में वो समझेंगे तो जरूर समझाएंगे आप ध्यान जब तक आप बाहर ढूंढने लग जाएंगे तब तक खो जाएगा तो कहा तदेव ब्रम्य तदेव ब्रह्म ऐसा वाक्य आया तो उसके द्वारा जैसे आत्मा में ब्रह्म बुद्धि करना है उसी प्रकार प्राणो ब्रह्म जैसे आत्मा को ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म आत्मा ब्रह्म ऐसे कहोगे उसी प्रकार दूसरे वाक्य आता है प्राणो ब्रह्म तीसरा आता है मनोब्रह्म और कौन सा ब्रह्म है जैसे अयमात्मा ब्रह्मा उसी प्रकार प्राणो ब्रह्म मनोब्रह्म इत्यादि आपका यही है ब्रह्म वाक्य ब्रह्म शून्य ब्रह्म शब्द का प्रयोग कई जगह हो जैसे आत्मा में होता है उसी प्रकार प्राण होता है मन में होता है कई जगह होता है आत्मनी ही जैसे आत्मा में ब्रह्मी होनी है उसी प्रकार प्राणो ब्रह्म ब्रह्म मनोब्रह्मी बात यह बात तो ब्रह्म घटित है जैसे अयम आत्मा ब्रह्म होता है उसी प्रकार प्राणो ब्रह्म मनोब्रह्म ये भी है प्राणो ब्रह्म यदि उपास्यता मनोब्रह्म यद उपासिता के विषा सारी जाते आ जाते हैं बात उपास्य प्राणालु अभी है वो उपास्य को टीके जैनिक नहीं है वो प्राण है मन है उपास्य उसको ब्रह्म समझ के उपासना का से फल मिलेगा तो तब तो यह ब्रह्म बुद्धि उसमें वास्तविक ब्रह्मबुद्धि न हो जाए किसने प्राण में मन में इत्यादि में ब्रह्मबुद्धि प्राप्त होती या ब्रह्मबुद्धि प्राप्त होती वास्तव में ब्रह्मबुद्धि जहां प्राप्त होती है ताम निवर्त यही परिसंख्या है उसको निवृत्ति का जगह तात्पर्य है यह आता है एक अन्य उपास्य के कारण बुद्धि अन्य उपास्य जो प्राण है मन है इत्यादि उपास्य है उनमें जो प्रमुख होती है तब तिवृत्तर तो उस प्रवृत्ति को निवृत्ति करने के लिए पुनः अब्रम्हत्व तो चले नेदम इदम धर्म न या अब्रम्हत्व तो का नेदम यदि उपासना के कारण जो ये उपासना होती तो है तो नहीं हो सकता अब्रम्हत्व तो का था तो सब इस तरह से चार नंबर के राष्ट्र से संबंधित बात में हो गई आज एक भाक्यभाष्य देखिए भाग्यभाष्य आगे राश्य राश्य है एक पृष्ठ आगे है भाष्य में कहते हैं यदवाचा इति मंत्रा मंत्रानुवाद हो दृढ़ प्रतीत कहते हैं यदवाचा यदि मंत्र अनुवाद यचा जो मंत्र है अनुवाद है इसके लिए दृढ़ प्रती के लिए मजबूत ज्ञान के लिए शिष्य के मजबूत ज्ञान हो अल्का फुल का ज्ञान न रह जाए उसके लिए बात संग्रहवाक्य है इसकी व्याख्या करेंगे यदवाचा मंत्रान बाद प्रदीते सूत्रम ये विभजत संक्षेप वाक्य था इसके आगे व्याख्या करते हैं कहा अन्य तद विदिता उत्तर उक्त से तरज मंत्र यदवाचा इत्यादय पक्ष आगे पांच मंत्र पढ़ेंगे यदिता पांच मंत्र की चर्चा होंगी चार मंत्र पांच मंत्र मंत्री तथा अन्नदेवत विदिता पूर्व मंत्र में कहा था तृतीय मंत्र में कहा था अन्य विदिता अथवादिता दधि जो कहा था योग आगमा जो आगम गुरु पर परंपरा से प्राप्त जो आगम का अर्थ था ब्राह्मण उत्तर जो ब्राह्मण वाक्य था वो था ब्राह्मण वाक्य अन्नदेवत विदिता अथवाता दधी उहा गया वो बाते हैं उसी को ग्रभिण में दृढ़ करने के लिए दृढ़ से मदिज करेंगे मंत्र आगे मंत्र है कौन यदाचा अमृतमृ अश्रुतम इत्यादि जो भी आएगा दृढ़ मंत्राचा इत्यादि पक्षंते हैं यद चक्षा न पक्ष्य स्त्रोत्रण नृढ़िया इत्यादि शब्द आता है नृति आदि शब्दात्र हैं ये सारे मंत्र है यहाँ पर लगाता पांच मंत्र चार मंत्र देंगे ये पहले आते हैं कहा यद ब्रह्मा यद बाचा का आदर निकलेगा यद ब्रह्मा जो यद से जाना ब्रह्म को मंत्र में जो यद शब्द है उसका अर्थात जो ब्रह्मा बाजा माना शब्द न शब्द के द्वारा ना अभ्युतम अवितम अप्रकाश करते तथा माने वाणी जिसको विषय नहीं कर पाती है यही आता है प्रकाशित नहीं होता तो ये तब एक कहा ये नाक अद्वुद्य आगे कहा न पाक अद्विद्य जिसके द्वारा बाणी प्रकाशित हो जाती है बोलने की क्षमता आ जाती है सामर्थ्य प्राप्त करती है आया ये पाक अभुद्य बा प्रकाश है वाणी के प्रकाश में हेतुत्वती तो हेतु का किसको ब्रह्म को ब्रह्मा हेतुत्व तीर्थ तो हेतुत्व कथन करने से क्रिय है ऐसे किया जाता है कोई हेतु है वाणी को बोलने में सामर्थ्य उससे प्राप्त अपने आप प्राप्त नहीं है जैसे लोहे में जलाने के सामर्थ्य अग्नि है ठीक इसी प्रकार के बाणी में बोलने के सामर्थ्य उस परमात्मा से है उसको जानना है यह सब सूत्रों विद्रोह इस संक्षिप्त राज्य को व्याख्या करते हैं यह बाघ अभ्युद्यश्रम था जिसके द्वारा वाणी प्रकाशित हो जाती माने शब्द उच्चारण करने के सामर्थ्य प्राप्त है यह बात अभ्युद्य बात प्रकाश हेतु के प्रकाश शब्द प्रकाश करने के हेतु बताया ब्रह्म ब्रह्म हेतु है कारण है निवृत्त हेतु कारण हेतु नहीं निमित्त हेतु निवृत्त है कारण ये प्रकाश्यते बाचो अभिधान से अभिनय प्रकाश हेतु उच्यते ब्रह्मा, ये बात अभ्युतते अर्थ प्रकाश्यते अर्थ है जिससे प्रकाशित हो जाती है बाणी यह अर्थ है ये प्रकाश्यते कि जिससे बाणी प्रकाशित होती है अर्थ आता, आता है तो इति ये जो शब्द हो जाता है इसे बातो अभिधान अभिनय प्रकाशकत्व से वाणी का जो तो अभिधान है शब्द और अभिनय होता है अर्थ दोनों का सभी का प्रकाशक प्रकाशकत्व प्रकाश तो। तो तो He से प्रकाशकत्व से हेतु हेतुत्व ब्रह्म हेतु है हेतु ये माने कारण हेतुना निमित्त जैसे अग्नि का भूत हेतु होता है परिचाय होता है परिचाय को हेतु होते हैं निमित्त हेतु है ये धूम से अग्नि पैदा होती है ऐसी बात नहीं है और मिट्टी घट का हेतु है वो तो कारण हेतु है चाहे उपाद कारण समझो चाहे कारण समझो अपने अपने भाषा में समझ लेना नैयाय कहो आपको संभा कारण समझेंगे वेदांति हो तो उपाध काल समझेंगे उसको जो नया संभा काल बोलते हैं वेदांत उसको उपहारन कारण बातें भी है तो उपाद कारण नहीं है जो तो निवित कारण है उसके सानिध्य में वाणी बोल पाती है प्रकाश कर सकते उत्तम सर कहानी प्रथम भी प्रधानमंत्री पूछा था केले शित्व बात इमाम बदंती प्रश्न था किसके द्वारा प्रेरित हुई बाणी को लोग बोलते हैं माने अकेले बाणी में बोले के सामर्थ्य नहीं वही पता लग गया था प्रधानमंत्री ने के ईशितान बाम बदंती ये कहा था कि किसके द्वारा प्रेरित हुई बाणी लोग बोलते हैं और बात्यों बात्यों उत्तर से कैन निष्ठा चुनाव और का भाषण बाणी मंत्री कहा था द्वितीय मंत्र कहा था यर यदाचो भाषण सहु प्राण से प्राण इत्यादि तदे प्रमत्म विद्धि अविशय ब्रह्म आत्मी अवस्था उपदेश आमनापदेश तदे प्रमुख वित्तीय जो कहा मंत्रे चतुर्थपंक्ति चतुर्पादम उ किस्कृत तृतीयपाद तो तरव ब्रह्मतम विद्य अविषय ब्रह्म आत्मा अवस्था बनाता अविषय रूप से अपने आत्मा को ही ब्रह्म रूप से स्थिति फिर करने के लिए आत्मा ही ब्रह्म है ये स्थिर कर रही है नहीं जैसे घट अम जाना जैसे मैं घट को जानता हूं विषय रूप से अहम ब्रह्म जाना ऐसा नहीं होगा मैं ब्रह्म को जानता हूं ऐसा नहीं बनेगा ये बोलने के आत्मा ही ब्रह्म है इसको दृढ़ करने के लिए कहा तरेब और पमतम विद्धि इसका नहीं समझ आया तरेब और दी विद्धि अभिषय रूप से विषय रूप से ब्रह्म को नहीं समझे अभिषय रूप से क्यों अपने आप स्वयं का स्वयं विषय नहीं होता, हम विषय करने वाले होते हैं तो दूसरा विषय होगा हम स्वयं को स्वयं विषय नहीं कर सकते दीपक दीपक को नहीं चला सकता जितना भी बड़ा लो है झराइये उसने किंतु वो स्वयं को प्रकाश नहीं कर पाएगा दूसरे को प्रकाश नहीं करेगा तदेव प्रमुत्व विद्धि यदि अविषयत्व अविषय रूप से विषयत्व नहीं जैसे घर को विषय बनाता है घटम हम जाननामी पता हम जाननामी ऐसा बोलता है ऐसे रूप से नहीं अविषय रूप से ब्रह्मा है आत्मा ही अवस्था बना ब्रह्म को आत्मा में ही समावेश करने एक करने के लिए ब्रह्म और मेरे में भेद नहीं एक करने के लिए या आना उपदेश है तदेव प्रमुख विद्धि का एक है आत्मावत ब्रह्मावत ऐसा संखे तलेव प्रमतम विद्धि आमना इत्यादि आमनाये तदेव प्रभुत्व विद्धि ठीक है गर्व रहेगा मंत्र गर्व रहे तो ठीक कर लेना तदेव प्रभुत्व विधि इत्यादि आमनाय त्याग्यानाया ऐसा पाप हुआ ठीक है तदेव प्रभु विद्धि इत्यादि आमनाया में जो उपदेश हुआ है मंत्र के तृतीय पावन में जो उपदेश हुआ आत्म एक बुद्धेश्थ उपसंगहार आत्मा में ही बुद्धि को स्थापन स्थापित करने के लिए अन्य बुद्धि ब्रह्म बुद्धि अन्यत्र न हो आत्मा ही ब्रह्म है सिद्धि की तदेव प्रमुख नीति इसके लिए है आत्मा ने एवं अब इस आत्मा में ही बुद्धे अवस्था ब्रह्म बुद्धि को यही स्थिर करने के लिए कहा आत्मा में यही आत्मा ही ब्रह्म है ऐसे करने के लिए उपसंगहार के है चार पांच गठित पॉइंट चारक्रा तदेव गति आमना भाग है ये जो आमना भाग है तागत तब तक बुद्धि आत्मनी अवस्थित्यथ बुद्धि को आत्मा में ही अवस्थान करना था, स्थापित करना इसके लिए है तद अनुकूलाष बुद्धि स्थापना था, उसके अनुकूल विषय को विषय बनाना बुद्धि को स्थापन करना उसने जो अनुकूल बने आत्मा ही अनुकूल बन जाए इसके लिए रखना पाठ की टिप्पणी त्माकार बुद्धि कारत बुद्धि स्वाभागत है कहें देखो बुद्धि कभी आत्माकार व्यक्ति बनाती है कभी अनात्माकार व्यक्ति बना रही है दोनों आकार बुद्धि नहीं बनाना है जब अपवित्र अवस्था में होगी बुद्धि तो अनात्माकार बुद्धि बनाएगी जितने भी सुनाइए सुनिए जिंदु ये मैं मनुष्य हमें जाने वाली नहीं जब बुद्धि अशुद्ध है और वही बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तब आत्माकार व्यक्ति बनाती है देहा, नवे देहा, ऐसी बुद्धि बना कोई बुद्धि का काम है का काम है मैं मनुष्यों का नाम यही इसी निकालना है और मैं ब्रह्म ब्रह्महूम बोलने के साहस यही करेगा आगे का इसी के लिए सारे साधन है जितने भी साधन है इसी शुद्धि के लिए आत्मा प्राप्ति के लिए कोई साधना चीज वस्तु नहीं है वो स्वतः प्राप्त है जब प्राप्त करेंगे क्यों प्राप्त होते हुए अप्राप्त बन बैठा है कंसाम का मै लेते हैं गले के हार की तरह हार पैदा खुल जाए वैसे स्वयं है और आत्मा को ढूंढ रहा है वहां जाने पर मिलेगा वहां जाने पर मिलेगा वो महात्मा सुनाएंगे वो महात्मा सुनाएंगे क्योंकि स्वयं है वो बुद्धि बनती नहीं है अभी शुद्ध नहीं है शुद्ध मान बुद्धि की प्रति अमृत आत्मा का बुद्धि होगी और अशुद्ध की सचिताकार वृद्धि होगी अनात्मा का होती का वहां आत्मा अनात्मा का योग बुद्धे बुद्धि का दो आकार होता है क्या क्या एक आत्माकार अनात्मा का षष्टि का दोनों तरह आत्मा आत्माकार हो बुद्धे जैसे रमय जैसा है तो दो बुद्धि का दो विषय बन जाते हैं आत्मा अथवा अनात्मा स्वाभाविक अथ स्वाभाविक है दोनों आकार बनाती है बुद्धि इसलिए नियम बनाते हैं क्या कम ब्रह्म कुम ब्रह्म होगा तदेव बुद्धि क्व ब्रह्म एक तदेव ब्रह्म ब्रह्म ऐसा हो तो किया तो इस कथन से जो अनात्मा आत्मा ने स्थिर भावी कति अब जब अनात्माकार नहीं बनाई बुद्धिया आत्मा को तुम ही ब्रह्म हो कहने पर अब आत्मा श्री श्री। ही बुद्धि बनाए यही कहा स्थिर भावी क्षति न इतर बोध आए यहाँ जब बुद्धि स्थिर हो जाए अन्य ज्ञान जानने के लिए यत्न नहीं कर दुनियादारी को जानने का प्रयत्न नहीं कर अपने को जानने का प्रयत्न करो दुनियादारी जानने से कोई लाभ नहीं है चाहे कितने भी वैज्ञानिक बन जाए कितने भी बड़े बन जाए कुछ भी हो जाए बड़े बड़े वैज्ञानिक जो खोपड़ी है ना आज खोपड़ी है धरती में चली गई ये जो खोपड़ी है वो खोपड़ी, कोई रहा नहीं है एक क्रिया है खोपड़ी और एक है आर ये जो खोपड़ी है वो खोपड़ी, आज नहीं है वो आज जो बैठे वो खो पड़ेगी कैसे ही है सर न इस तरफ वो रहा है इतना कर्तव्य है तदेव तो ब्रह्मतम विद्धि का अर्थ अन्य को जानने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए उसी अपने को ब्रह्मभाव से समझने का प्रयत्न करना चाहिए यही आता है इस बात का विद्धि यानी ना विद्धि के द्वारा यही याद होता है यद अनात्म पूर्व बुद्धि को उपसंगार इसका प्राण अनात्म वस्तु से बुद्धि को उपसंहार कर समेट लेना आत्मा में बुद्धि को स्थिर करना यही अर्थ है तदे आत्में अवस्था वह वही आत्मा अवस्था ग्रहण है यही है बुद्धि को आत्मा में जोड़ देना दिन आत्मा में रहना है आत्माकार वृत्ति बनाए आत्मा में रहना है यदि अभिप्रायच से तदुकम काम आमात्मा स्वभाद वस्तुम सभा चित आत्मकाकारतयारस्कृत आत्मदृष्टम विदधी अश कंक ये जो चित्त है हमारा चित्त माने मन, मन बुद्धि जो भी अंत करम दो आकार बनाता रहता है कभी कभी आत्माकार बनाता है अधिकतर अनात्माकार बनाता है आत्मा अनात्मा का आरम स्वभाव तो अवस्थित हम स्वभाव से व्यवस्थित है चित्त का दो आकार बनता रहता है आत्मा का और अनात्मा का दो बनेगा जब साधना में बैठेंगे उस लगेगा कि मैं शरीर से थोड़ा अलग हूं ऐसी बुद्धि थोड़ी सी बन जाती है कभी भूल से बाकी इसी में मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ ये शीशा में देखने वाले तो मई हूँ आत्माकार अवैकार आत्मा अनात्माकार स्वभाव तो अवस्थितम स्वा चित्तम स्वाभाविक रूप से व्यवस्थित ही चित्ता हमारा अंतर्ग्रम गो में रहता है कभी आत्माकार कभी अमात्माकार ये साधकों की दृष्टि है और जो साधक नहीं है वो तो अनात्माकार में पड़े जाएंगे साधक होंगे कब कभी इधर कभी कभी उधर ऐसे गुजारे हैं थोड़ा थोड़ा आत्माकार कुछ जलत पर भी होता है मैं शरीर में हूँ ज्ञान करके भी होता है ज्यादा नहीं तो आत्मयिकाकार तिरस्कृत अनात्म दृष्टि विदय करते देखो आत्मिकार ये भी एकमात्र आत्माकार बनाकर के बुद्धि को तो तिरस्कृत कर देना किसको अनात्म दृष्टि तिरस्कृत अनात्मा दृष्टि तिरस्कृत हो गया अनात्म की दृष्टि को विदर ऐसे बुद्धि को धारण करे विधान करो ऐसी बुद्धि धारण करो जिससे कि अनात्म दृष्टि बने नहीं ये उसे तिरस्कार करो और गीता में कहा आत्मसस्तम मनस्कृवा में चिंतित अभिचिन्याष्ट में साधन प्रणाली बताई य तो ये निश्चरती मनस्तरम स्त्र तत्व तत्व नियम यत्म ने प्रसन्न है ऐसा है जिस जिस पिछड़ को लेकर के मन बाहर गया इंद्री बात में से जाता है उस मन चला गया पता लगता बुद्धि को पता लगता है मेरा मन अभी उदर चला गया ऐसा मौल पर जाता है उस स्थिति में बुद्धि से काम ले ले उसको वहां से पकड़ करके आत्मात्कारि मिला के रखें तो गर्व जगह में गया है समझा बुझा कर लाए ऐसा आया है बनाकर मना कर कुछ चिंतन आया वही गीता के शास्त्र अध्ययन बात है जो आत्मा में स्थिर करके मन को स्थिर करने के बाद फिर कोई अन्य चिंतन कर किसी भी तरह से आत्मा में वृद्धि को पहुंचाए आत्मात्कार वृद्धि होने के बाद वही कर दे वृद्धा पुरुष पाता है कमेव धीरो विद्या प्रज्ञानपूर्वित कर वहां नामध्यायाहन शवदान बातो विद्लापन विपत्ता है अगर ज्ञान रूपी प्रकाश आपको जल गया है दीपक जल गया तो उसे बुझना पूजना न दे बस उसी को ऊर्जित करते वहां आवा से रोके विषय रूपी आवाज़ से रोक ले उसको कमेव धीरो विद्या उस आत्म तत्व को जाएगा प्रज्ञानपूर्वित बुद्धि को उसी में स्थिर कर दे बस उस आकार से फिर दूसरे आकार में ले स्थिर करना कुछित करते जैसे घट के भीतर में दीपक जलाएंगे तो कुंडित हो जाता है प्रकाश फैल नहीं पाएगा उस तरफ जब आत्मा को पकड़ लिया बुद्धि ने उस, उसके बाद वो दूसरे तरफ जाने डरे एक प्रयत्न करता है तमेवधर विज्ञाया उसी आत्म को जान करके धीर पुरुष सामान्य की बस नहीं है प्रज्ञान पूर्वी बुद्धि को कुंडित करते वहीं अत्र जाने डरे नाम दयाम बहुम शाहौलापनाता थे और सबका का चिंता मत करे तो बाई को कष्ट देने के लिए कुछ होने वाला नहीं है दुनियादारी से फायदा नहीं है कुछ भी होने वाला नहीं है तो बाणी को कष्ट देना मत है ऐसा आया है तो आत्मशस्त्र मत के क्या चिंतन है इत्यादि आए आत्मशस्त्र मत करके किसी भी चिंता न करे इत्यादि आया है ये बताए ठीक है अविषय ब्रह्म अतिरिक्त स्वरूपेणा व्यक्तिगत प्रसन्न रहा ब्रह्म द्वारा अभिषयक अभिषय होने से विषय होता है तो अपने से भिन्न वैद्य रूप से हम समझ नहीं सकते थे ये हम पुस्तक हम जानते हैं कि व्यद्य हमारा ज्ञान का विषय बनता है नहीं भेजना हम पुस्तक भेजना है तो ये वैद्य रूप से हम समझ सकते हैं जानने का विषय है व्यक्त माने व्यक्तुम योग्य वैद्य ऐसा होता है तो वित्त आत्म छत् प्रत्यय करके रिहो तो वैद्य बन जाएगा जान योग्य को बन जाएगा तो ये टीका है अभिषयक आत्मा विषय नहीं क्यों स्वयं स्वयं का विषय कभी नहीं मानता कितने कि भी तेज धार वाला शस्त्र स्वयं को काट नहीं पाता अपने से भिन्न को काटता पा लेता अग्नि अग्नि को नहीं जला सकती या स्वयं स्वयं को विषय नहीं बना सकता क्योंकि कर्ता और कर्म एक ही नहीं होता कर्म मैंने विषय अलग होता है जानने वाला अलग होता है तो यही बता रहे हैं अभिषय क्यों ब्रह्म आत्मा जो है विषय होने के कारण अभिषय होने से ब्रह्म अतिरिक्त स्वरूप तो अन्य रूप से जानना संभव किस रूप से जान सकते हैं आत्म रूप से जान सकते हैं उसको दूसरे प्रकार से हेतु है अतिरिक्त स्वरूप व्यक्तित्व सम्भव अन्य रूप से जानना संभव नहीं है माना विषय बनाकर भी जानना संभव नहीं है इसलिए ऐसी माता रहा यदों विभन ये संग्रह उसका विभाजन करते यदाचार माने माना भाक बात प्रकाश माने जो बाणी का विषय नहीं बनता है के शब्द उच्चारण करने के लिए निवृत्त बन जाता है जो तत्व ब्रह्म अभिषय किया वस्तोन्त्र जी कृषाया इस ब्रह्म को अविषय होने के कारण से ब्रह्म विषय नहीं बनता इसलिए वस्तोन्तर जिक्षा अन्य वस्तु की जो जानने की इच्छा थी ग्रहण करने की इच्छा है उसके निवर्त्य निवृत्ति करने वस्तुओं अंदर जिगृक्षा निवरती है अन्य वस्तु की ग्रहण करने की जो इच्छा है आपकी ग्रहितों इच्छा जिग्रीक्षा ग्रहण करने की इच्छा है उसको निवृत्ति करके कहा जिग्रीक्षा ने जिज्ञासा ये क्या है ये क्या है ये क्या है जो जानने की इच्छा है दुनिया भर की इच्छा है जैसे आजकल फेसबुक खोल के बैठे रहते हैं ना क्या क्या आता है यह जानने की इच्छा इसे विवृत्ति का और कोई काम है आज करते ही नहीं कोई काम जहां तक भी शारीरिक ये कैसा इसको खोलो देखते रहो तो अन्य वस्तु के जानने की इच्छा को तो विवृत्ति करके स्वात्मी जो अवस्था है अपने में ही विक्थियर कर देता बुद्धि को यही है कि आमनाया यही आमना है आमना है स्थापित ये स्थापन करता है मान ये यह बात यदिचार तो इत्यादि तदैव प्रमोत्म विधि इत्यादि उपदेश यही सिद्ध करता है कि अन्य वस्तु को जान की इच्छा की करके आत्मा भी आंसू रखने के लिए कोशिश करता है तदेव उप्रमतम विधि ये वाक्य यही सिद्ध करता है यद तथा उपरि यत्व सारी दिशा से उपराण करवाता है आपको दो टिप्पणी है यत्था इतर दौरा है यत्न महाकाशी इतिहा इसका अर्थ यही है तदय वो प्रमुखतम वृद्धि का है अन्य जानने के लिए इच्छा मत करो अन्य वस्तु के जानने से कोई लाभ नहीं हुआ वहां से जानते रहे जानते रहे जानना अभी संभव नहीं और, और भी नए नए वर्ग आ रहे हैं वही पांच विषय हैं और नया वर्ग आ रहे हैं जितने आप जानते हैं और जानना बाकी होता है ऐसा ही है कितने धर्मों से जान रहे फिर भी, भी जानने पा तो रहे तो इधर हो जाएगा महाकाशीयन महाकाशीय आता है यही कदेव प्रमुखतम वृद्धि का आता है यही है अन्य को जानने के लिए इच्छा मत करो आप जब ये अर्थ होता उसका लक्षण या विद्धि लक्षा प्रतिशत कहा विद्धि कहा जानो कहा बिद्धि परे ना वेदाचारी वेदरूपी आचार्य बोल रहे कौन आचार्य बोल रहे हैं वेदरूपी आचार्य है बुभुत्सितम इतर बोध बोध बोधयत्ना जो जानने की इच्छा है वेदाचार्य बुभुत्सितम इतर बोधा बोधयत्ना जानने की इच्छा इतर बोध हो रही थी आपको उसके विवृत्ति करवाता है यह अर्थ है बुद्धि इत्यादि कहा आगे टीका है अभिषेक ब्रह्म हो द्वितीय प्रसन्नवा भाष्य भाष्य ने का कि यह भाषा अनुतम बात प्रकाश निमित्तम चाह जो बाणी से प्रकाशित नहीं होता बाणी के प्रकाश के लिए निमित्त होता है जो कहा था ब्रह्म हो अभिषेक के नाम अन्य वस्तु की ग्रहण की इच्छा हो रही है ये भी बिल जाए वो भी बिल जाए जानने की इच्छा ग्रहित जो जानने की इच्छा है ग्रहण करने की इच्छा है उसे निवृत्ति करके स्वात्म व्यवस्था पर अपने में स्थिर कर देता है जो बात वाक्य उपदेश है तदेव प्रमोति ऐसा करता है उसी को प्रमोदो बासार योग प्रभु मत समझो एक तदेव प्रथम विधि कैशा यत्न है यत्नपुर उपरां करवाता है दूसम से उपराण करवाने में पास चाहिए पार्श्य रुद्धि और हागे वेदम यदि उपासना करके जितने भी उपास्य तत्व होते हैं उसको प्रत्यक्ष कर दिए उपास्य प्रमाण ही होगा वेदम यदि जो जो कुछ उपासना में आते हैं वो ब्रह्म नहीं है ये से आता है वेदम तीन नंबर की टिप्पणी न तो ना, मातार्त। मातार्त गुण मातावत मातावत इतर बोधायत्नो ब्रह्म बोधाय तदुपासना तो यत्नो अपेक्षित है मां कहावत ऐसा दो पद मानना उसको ये मानना है कि माता वाता के समान मत मानना मां निषेध में है मां काशी मां जाकर तावत मा तावत अव्यय है मां भी निषेध अव्यय है वो मां को काशी के साथ जोड़ देना माता के समान नहीं समझना मां आगे तावत तावत से लेना मां को काशी में ले जाकर जोड़ना था आप देता मां कावत इतर गोदाय अकारि हाँ। मां काली हो जाएगा मत करे जत्न मत करे इतर बोध के लिए यत्ना मत करे किंतु ब्रह्म बोध के लिए तो ऐसा करना चाहिए ना ये जिज्ञासा होगा ब्रह्म को जाने के लिए तो ऐसा करना ही होगा ना इतर बोध के लिए इतना न करे इतर जाने के लिए इतना करे कि ब्रह्म जाने के लिए ऐसा करना होगा ये शंका है माता इतर बोध आये अकारी यत्न अका मैं मां का वहां मां को जोड़ मत करे यना अन्य बोध के लिए किंतु ब्रह्म को गाय तो उपासना यत्न अपेक्षित किया तो ब्रह्म को जानने के लिए तो उसकी उपासना अपेक्षित होगा यत्न करना ही होगा यह शंका है उपासना किए गए ना कैसे जानेंगे उसको तो ब्रह्म की उपासना होनी होगी अन्य के लिए जानने के लिए तो चलो छोड़ दे प्रयत्न न करें क्यों ब्रह्म तो को जानना है आत्मरूप से जानना है उसके उसी का उपासना करनी होगी यह शंका है अपेक्षा कहेगा कहें नहीं उपासना तो है यहाँ नि तो उपासना है जो उपासना को ठीक हैं वो कम नहीं होता तो उसके लिए उपासना की आवश्यकता नहीं है कि उपासना किस लिए तो अंधकम शुद्धि के लिए है अंधकर्म शुद्धि हो जाए तो, तो अपने आप आ जाएगा न ही ज्ञान सदेशम पवित्रम यह बिन्दते तत्स्वय योग सिद्ध कालेन बिन्दते और स्वयं मिल जाता है क्या ज्ञान यदि साधन सब कुछ हो गया हो तो साध्य अपने आप हो जाता है के लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं साधना अगर ठीक करके रखा हो तो साधक के आपको कुछ करने की जरूरत नहीं साधक स्वतंत्र मिल जाता है ऐसे गीता के तत्व तो ने कहा नहीं ज्ञान है ना सभी पवित्र ज्ञान के समान पवित्र वस्तु संसार में कुछ तो भी नहीं है कोई वस्तु नहीं है तत्व योगिद्ध का लेना आत्मनिन्न योगिद्ध पुरुष साधन को जिसने पूरा कर दिया हो जिस व्यक्ति ने योग से योग से संपन्न हो गया हो अंधक सिद्ध कर चुका हो सर्वमना भी हो चुका हो साधन पूरा हो गया हो उसके लिए ना आयेदना समय आकर पाने पर अपना मिल जाएगा ज्ञान उसको उसके लिए साधन करने की आवश्यकता नहीं है तो, तो स्वयं हो जाता है केवल ज्ञान करने की वस्तु नहीं ज्ञान होने की वस्तु है अगर साधन संपन्न हो गया तो ज्ञान हो जाएगा ज्ञान कोई करने की कर्तव्य प्राप्त नहीं है वो है होने की चीज है समय आने अगर हो जाता है कुछ साधन करना पड़ेगा उसके जो साधन करना होगा यही है अंधक शुद्धि के लिए उपासना करो अपने अपने आश्रम उपासना करो तत्व स्पोत्रा की पाठ करो जो भी करते रहो उसके द्वारा अंधगम की शुद्धि होगी फिर वेदांत सर्व होगा तो आपका समझ में आ जाएगा न तो कितने द्वारा बोले नशिक होने वाला नहीं है पत्थर को चलानी की तरह जाएगा तो साधन होगा वेदांत सर्व होने के बाद ज्ञान हो जाएगा एक आप अच्छा तो ट्रिप्पणी चल रही थी शुद्ध धीर सर्वेन्द्र प्रयत्न पर शुद्ध बुद्धि जो अंतग्रम शुद्ध हो गया धीर शुद्धाधीर युद्ध धीर तस्वीर शुद्ध धीर सस्ती है शुद्ध बुद्धि वाले जो व्यक्ति होगा जिसका अंतग्रम शुद्ध हो गया उसका सर्वेन्द्र जो प्रयत्न कर रहे उसमें सारे इंद्र के प्रयत्न उपरांत हो जाते हैं अगर बुद्धि शुद्ध हो गए तो दिशा विद्या जाएगी सारे इंद्र प्रयत्न प्रमुख होने पर यह स्वाभाविक स्थित चित्त के आकार स्वाभाविक बन जाएगा उसका विषय पर नहीं जाना सैव ब्रमोदाहय बोधा वही ब्रह्म बोध है निर्विकार होकर के विषय रहित होकर के चित्त को पहचाना यही ब्रह्म है यह समझा शुद्धि श्रुतवाक्य से विशेष शुद्ध धीम होगा काली बुद्धि शुद्ध करके भी नहीं श्रुत वाक्य भी होना चाहिए तब तुम्हें से आगे महावाक्य सुना हुआ भी होना चाहिए ठीक है उपासना अभी करके आपने अंतगर शुद्धि तो कर ली तो महाभारत के नहीं सुना हो क्यों तो ज्ञान के ठीक पूर्वकाल में महावाग्य की जरूरत महाभारत महाभार समझने के लिए चित्त शुद्धि की जरूरत है तब तक नहीं समझ पाएगा जितना भी करता रहे करेगा अपना धंधा ही करेगा बोलता रहेगा हम ब्रह्मा इसमें हम धंधा नहीं छोड़ेगा बाहरी किशोर में धंधा नहीं छोड़ेगा तो महाराज समझ सके इसकी योग्यता के लिए अंतगर शुद्धि की आवश्यकता ज्ञान तो होगा शुल्क वाक्य से होगा खाली बुद्धिश्चित तो होने पर नहीं शुल्क वाक्य तो होना पड़ेगा वेदांत सवल होना चाहिए स्वाभाविक चित्ताकारी ब्रह्म नाम आयु में संभव उसके स्वाभाविक चित्त के आकार चित्त का आकार वाला स्वाभाविक चित्त के आकार धारण कर वाला अहम ब्रह्मास्म स्वाभाविक चित्त का आकार है हम ब्रह्मास्तम यदि आयोग का संभव यही आप उसको होगा यह कहा समय हो गया है चुष्ठ पदिंद्रिया ब्रह्मोपन मान ब्रह्मयात्रो आदात्मे योपनिषस्त धर्मास्ते